रामचंद्र की सुत है चंद्र नहीं जय दुआ संख्या अस्थिर है रामचीनता भाता पुथी वय मुन बीती रा री वन नदी ताल छविछाये दिन दिन हो दिन दिन यति हो गग मृग वृंदय नंदित राय मधु मधुर गुंजते विली सोबन बरि न सक राजा जहां प्रगत रघुबीर विराजा एक बार प्रभु सुखयासीना लक्ष्मण बचन कहिना चोर नर मुनि सचरा चर साई मैं पूछूँ निज की मैं निज की नाई मुही समुझाई कहु सुई सुई सब सज करम चरण रज सेवा कह ज्ञान विरागय रुमाया भगति करु गई दाया ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु जाति हो चरणरती शोकमोह भ्रह जाए शोक मोह ब्रह्म जाये राम राम चंद्र की जय भरण नाम की जय भैरंदी जय स्मरण करने के भगवान बुक से चलते हुए पंचवटी तक पहुंच गए और वहाँ गंडकवन में भगवान बास करने लगे गंडकवन में पहुंचने के पहले जटाई से भी मिले जटाई भी बात करता था भारत जब चटाई को भगवान ने देखा तो उससे पूछा कि हम कौन हो जटायु कथा विशाल शरीर था साधारण पक्षियों को है। कभी कभी नाम सुना होगा जन्म छिया गया था ऐसा बहुत विशाल नाम विशाल शरीर जतायु कथा बड़ा शक्तिशाली था भगवान ने जब उसे पूछा कि तुम कौन हो तो उसने कहा संबोधन ही कहा कि हे मैं तुम्हारे पिता का मित्र ये पर किया फिर बताया उसकी बात कि वो कौन है क्या है सब तो भगवान ने पूछा पहले से भगवान दस को फिर प्रणाम किया वंदना की से बताया कि पिता के तो हैं भगवान ने वंदना की और फिर पूछा कि आपका नाम क्या है तब उन्होंने बताया कि मेरा नाम जता तो भगवान ने पूछा की हमारे पिता से आपकी मित्रता कैसे है तो कहा कि बहुत बात है अनेक उनका संपर्क हुआ है और कई बार युद्धों में हमने उनकी सहायता की कई बार युद्ध हुए वहाँ वहाँ उस बार सहायता की एक बार का कहते कि शनि देव अपना जो स्थान छोड़कर करके दूसरे स्थान पर आ आर माने ग्रहों का चक्र चलता है तो महाराज दशरथ के समय में हुआ तो पंडितों ने बताया कि इस समय जो है शनि देव का प्रकोप होगा उनका उनके कारण कितना आकाश पड़ेगा देश में महामारी त्यारी होगी तुम्हारा महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के लिए क्या करना चाहिए तो ग्रह के लिए तो वशिष्ठ जी ने कहा ये ग्रह तो इसी प्रकार की व्यवस्था है कि जीव जो है अपने अपने पात्र में जो कुछ करते हैं उनका फल भोगने के लिए उगाने के लिए ये तो ग्रह आते रहते हैं जाते रहते हैं अनुकूल होते रहते हैं प्रतिकूल होते रहते हैं अनुकूल ग्रह होते हैं तो व्यक्ति तो तो अपने पर्णियों का सुख होता है प्रतिकूल ग्रह होते हैं तो व्यक्तियों को अपने पापों का फल दुख भोगना पड़ता है ये तो जब तक मनुष्य पापों में करता रहे तब तक ग्रही रहेंगे उनका प्रभाव भी रहेगा उसके लिए तुम क्या करेंगी? ये तो विधान ही इस प्रकार का विधाता का है तो दस जी ने कहा की नहीं महाराज कुछ करना चाहिए अब हम क्षत्रिय होकर के राजा होकर के हमारा काम ये है की राज्य में प्रजा सुखी रहे शांति रहे तो हमको तो कुछ न कुछ प्रसाद करना ही चाहिए महाराज दशरथ कैसे कहने पर वशिष्ठ ने कहा करो, तो तुम्हें उस तो शनिदेव से करना पड़ेगा देखो तुम उसे जीत जाओ तो तुम्हारी बात बन जाए उस बात दूसरी है <laughs> तो ये फिर जो है आकाश में जहाँ शनिदेव आते थे <laughs> वहां पर उनके सामने महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर और जब सामने के तो, तो बड़ा तो तो उसने अपनी महाराज तो डाली तो दशरथ का रथ जो है भौतिक रथ था वो जल करके नष्ट हो गया अब महाराज दशरथ जो है वो तो अपने तपस्या के बल पर बच गए और उसके शनि के प्रकोप से चले नहीं लेकिन रथ फिल गया तो, तो आकाश से महाराजने लगे महाराज के तब ने बताया कि हुई, कहा आकाश में हम उठे तब तो तक हमने महाराज दत को अपनी पीठ के ऊपर बैठाया तो हमारी पीठ के ऊपर महाराज बैठे तो फिर सामने और उन्होंने धनुष के ऊपर बाहर आया और शनि के ऊपर प्रहार करने के लिए बात छोड़ने की कोशिश की तो पहले तो शनिदेव थोड़ा डर गए ये बड़ा तेजस्वी मालूम पड़ता है और हमारे दृष्टि के सामने भी बचिया और इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा तो तिले की फिर भी उन्होंने शरण ने कहा कि महाराज दशर आप बड़े तेजस्वी वाली बात हमने मानी लेकिन विधाता का विधान की प्रकार का है हमारी शक्ति बड़ी प्रबल है कोई तुम्हारे बीच में बाधा नहीं डाल सकता तुम जो है हमसे युद्ध करके तुम हमसे जीत नहीं सकते दर्शन का प्रयास करते है लेकिन देश को देख करके तुम्हारे पल को देख करके हम प्रसन्न है तुम क्यों हमसे करना चाहते हो क्या चाहते हो हम हमसे वरदान मांग दो महाराज दशरथ ने उसे मांगा कहा देखो तुम इस प्रकार से अपने स्थान को छोड़कर के और दूसरे नक्षत्रों में प्रवेश करते हो तुम उनके मार्ग में पढ़ते हो तो जब तक ये पच्चीसवें नक्षत्र आदि और हैं तब तक, तक तुम इस प्रकार से न करो तुमने उस मार्ग में तुम मत जाओ तो शनि ने कह दिया कि अच्छा हम वो नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी और गति हमारी जहाँ गई है वो गति तो हमारी रहेगी उसका प्रभाव तो पृथ्वी तो तो पर खत्म तो ने कहा जो प्रभाव पड़ेगा तो पड़े लेकिन कम से कम हमारे राज्य में अकाल न पड़े तुम्हारे कारण से जो अकाल पड़ जाता है वर्षा नहीं होती वो न हो हमारे यहाँ तो शनि ने कहा कि जब तक तो तुम्हारा तो राज्य है तब तो तक काल धन पड़ेगा लेकिन अब ये नहीं हो सकता कभी न पड़े तो तो तो नहीं पड़ेगा यही भी कह दिया तब महाराज प्रसन्न हो गए उनके ऊपर प्रसन्न होकर फिर शनिदेव की तरह उन्होंने स्तुत की तो ये शनिदेव की महाराज ने जो स्तुति की स्तुत करने पर प्रसन्न हुए है प्रसन्न हुए तब उन्होंने कहा फिर वरदान नाम तो महाराज का फिर वरदान मांगा शनिदेव से कहा हम यही चाहते है आपका लिए फैन करू जो प्राणियों को दुखदाई है ये शांत हो जाए सौम्य हो जाए प्राणियों को कोई दुख कष्ट न हो ऐसी आप कृपा कर, कर तो शनिदेव ने कहा फिर तुम वही अति की बात करने लगे वो तो इस प्रकार का विधान है वो तो जो होना है तो हो रहा ऐसा वरदान तुम मध्य मो हाँ लेकिन अगर तुम चाहते हो तो ये हम तुम किए देते हैं कि जो तुमने स्तुति हमारी की है कोई व्यक्ति इस स्तुति का अगर पाठ करेगा तो उसके ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा उस व्यक्ति के ऊपर हम कृपा कर देंगे उसको दुख नहीं होगा तो जो जिनको की शनि का प्रकोप जिनको होता है शनि मध्यम होते हैं उनको महाराज दशरथ के द्वारा शनिदेव की, की हुई स्तुति उसका बात करना चाहिए इस प्रकार से उसकी से कथा ऐसे आती है कथा में जो कुछ है और है इस प्रकार से शनि की कथा हो गई प्रकार से लेकिन मुख्य बात ये कि गराज जो जटाई थे उन्होंने महाराज कृष्ण की किस प्रकार से तो सहायता की फिर और भी उन्होंने सहायता बताई जटाय कि और, और भी हमने कई प्रकार से उनकी सहायता है।, है लेकिन अब हम जब तुम यहाँ आए हो तो जैसे कि महाराज दस हमारे प्रिय थे और उनके हम मित्र थे उसी प्रकार से हमारे मित्र के पुत्र होने के कारण से अब तुम यहाँ आए हो तो हम तुम्हारी भी सहायता करेंगे और जब तुम कहीं बनने चले जाओगे लक्ष्मण भी चले जाएंगे तब सीता की रक्षा अच्छा मैं यहाँ रहूंगा सीता की रक्षा भी ऐसा आन जो दिया वही कथा आदि चल करके देखेंगे की तृतराय में रामन से युद्ध किया सीता को बताने की कोशिश की है तो उसके यहाँ पर राशी स्मरण दिला देते हैं। इस प्रकार से जतायु में भगवान श्री राम जी से आकाशन दिया था कर्तन तो था वही आगे करते हैं अब इस बात बताते हैं। भगवान राम जब पंडवती में अपने बना करके के बना करके रहने लगे कुटिया बना करके वहाँ रहने लगे सबसे से जैसा की अगस्त्र ने कहा था की ये दंडकदम दंद पवित्र पड़ा हुआ है इसको आप पवित्र करो शुद्ध करो और मुनि का साप उसको दूर करो तो जब से भगवान रहने लगे तो मुनि का साप समाप्त हो गया और वहां पर वो स्थान भी शुद्ध पवित्र हो गया जब कई राम की जैसे भगवान राम वहाँ बसने लगे सुखी भय मुन जी की त्रासा सबसे तो पहले काम कर हुआ ये तो सब जितने मुन थे वहाँ तपस्या करते थे रहते थे सब सुखी हो गए बीती तक उनका भय दूर हो गया हो अब ये कहते हैं कि देखो भगवान राम ने वहां पहुँच करके नंदितारणी में सबसे पहले मुनियों के पास सबके पास गए और उनको दर्शन दिए और उनको आश्वस्त भी किया कहा कि अब तुम निर्भर होकर के यहाँ बात करो तुमको किसी बात का डर नहीं अब हम यही बात करेंगे आकर अगर आएंगे तो उनसे हम भरेंगे और वो तुमको उपद्रव यहाँ नहीं करने देंगे तुम निर्भर होकर के निश्चिंत होकर के यहाँ रहो न तो न कोई कष्ट पहुंचाएंगे न तुमको कोई मार नहीं पाएगा ऐसी कंख्या तुमने तो लोग भी हो गए और भगवान को देखा भी कि हाँ ये है पर इनकी शक्ति है अब कोई भय की कोई बात नहीं है ऐसे निश्चिंत होकर के वो सब बसे और उसके साथ साथ क्या प्रभाव पड़ा पृथ्वी के ऊपर भी प्रभाव पड़ा दंडक बन सोम ताल छाये अब सब पर्वत है बन है नदिया है तालाब है सब ठंड छाए के बने सब सुंदर हो गए अब सरोवरों में जल आ गया नदियों में पानी बहने लगा वृक्ष वो उगने लगे उनमें सबसे आ गए फल लगने लगे सब जो है वो बाग बगीचे में पुष्प हो गए उपवन बन गया देश प्रकार हो गए दिन दिन पति अति हो नहीं सुहारे दिन दिन हो तो मैंने ऐसा नहीं भगवान जाते एक दिन से ऐसे बन गया हो सुने भगवान जाते थे बात तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे थोड़े तो जनों तो तो में पुष्प निकलते आए सब दास जमने लगे पेड़ जमने लगे बड़े होने लगे फल पूर्णने लगे ये सब धीरे धीरे करके वहां व्यवस्था होने लगी अगर मंदिर अब जब बात पूरा तो पूरा हो गया बड़े बड़े दक्ष भी हो गए पुलकर भी हो गए सब तो पक्षी भी आ गए पशु भी आ गए उनको सबको लिए भोजन मिलने लगा तो, तो जहाँ बंद होगा उजड़ा पड़ा होगा या नहीं होंगे तो वहा पक्षी की बात लेकिन जब हो गया तब पेड़ पौधे हो गए तब तो पक्षीजन आकर के अपने घोसले बना लिए वही रहने लगे खाग मर्ग बृद्ध आनंदित रहें और पर्यारण से रहने लगे वहां तो सब मधु मधुर गुंजत अब भ्रमर आ गए मधुर भी आ गए घोड़े भी आ गए वो भी मत आने लगे इसके माने कि फूल खूब हो गए फूल होंगे पराग होंगे तो मधु भी आएंगे तो ये भी सब आकर के वहां गृंदायमान सौ वन पर नही राजा अब कह उसका कितना सुंदर हो गया अब क्या वर्णन किया श्री उसका वर्णन नहीं कर सकते जहाँ प्रगट रविवीर जहाँ भगवान श्री राम जी स्वयं साक्षा विराजमान है वो बन कैसा सुंदर हो जाएगा कहा नहीं जा सकता अब देखो बार बार क्या आते है एक बात पर ध्यान रखे की जब तुलसी राज कहते हैं की सौ न सक राजा तो अहिराज भी उसका वर्णन नहीं कर सकते शेषनाग उसका शिष्मन नहीं कर सकते इसका तात्पर्य है की जिस बन के वर्णन तुलसीदास भी कर रहे हैं ये भले ही नासिक के पास दंडक बन हो और पृथ्वी का एक भाग हो जिसमें कि बंध छादी हो पर्वत नदियां हो उसका वर्णन कर रहे हो लेकिन तुलसीदास से संकेत होता रहता है कि अपने हृदय में भी भगवान आचार्य जब पाप करते हैं तो जिन लोगों का हृदय अशुद्ध है जिसमें कृपा प्रियां उत्पन्न होती हैं काम क्रोध आदि विकार उत्पन्न होते हैं उस हृदय में भगवान आ जब बात करते हैं तो ये सब विकार दूर हो जाते हैं हृदय हो जाता है शांत हो जाता है तो हृदय में जो परिवर्तन आता है भगवान की कृपा से उसका वर्णन थोड़ा कौन कर सकता है कैसे होता है ये तो उसका वर्णन शेष नाग विकन नहीं कर सकते कि माने ये उसका आध्यात्मिक राहत भी है ये है ये ये भी सब प्रतीक हैं आंतरिक वृत्तियों के और गिर गंग नदी ताल ये भी सब अपनी आंतरिक वृत्तियों के ही प्रतीक हैं। कौन किसका प्रतीक है इसको बता दिया कि बालकांड में जहाँ मानस का वर्णन प्रतीक वर्णन किया गया है मानसरोवर उसका वर्णन आया है जहाँ ये सब आए हैं और वहाँ तुलसीदास ने वो सब दी गए हैं कौन क्या है उन्नी का स्मरण करके देख लेना चाहिए कि ये कौन सी वृत्तियां किस प्रकार की हैं हमको समझ लेना चाहिए तो इस प्रकार से चाहे भगवान आकर के पृथ्वी पर बात कर रहे हो वन में तो वन भी सुंदर हो गया और जिसके हृदय में भगवान आते हैं उसका हृदय भी सुंदर शांत निर्विकार आनंद में बन जाता है उसके दुख दोष आदि दूर हो जाते हैं ये कहने का तात्पर्य अब यहाँ से फिर एक प्रसंग और शुरू करते हैं तो सुशीला इसलिए कहते हैं कि एक बार प्रभु ना ये तो कुछ दिन की बात तो हुई वहाँ पर दंडकारण में भगवान पहुंचे और वहाँ सारी व्यवस्था धीरे धीरे हो गई उसके बाद फिर एक बार की बात कुछ दिनों के बाद एक बार प्रभु सुखा ना एक बार भगवान वही अपनी कुपिया के पास ही थोड़ी दूर पर एक पत्थर के ऊपर भगवान बड़े आराम से बैठे हुए थे शिलाखंड रखा हुआ था उस शिला के ऊपर भगवान बड़े आराम से बैठे हुए थे ऐसे से हुए आराम से बैठे हुए थे माने इस समय निश्चिंत थे उनको कोई कार्य वगैरह नहीं था कहीं कोई सत्संग वगैरह भी नहीं हो रहा था कहीं कोई और चर्चा भी नहीं थी अपने अकेले आराम से बैठे लक्ष्मण बच्चन कहे कि ना लक्ष्मण जी तो भगवान श्री राम जी के साथ रहती थे लक्ष्मण जी भी भगवान राम के पास उन्नीस चरणों के पास बैठ गए और उन्होंने भगवान से कुछ स्व बोला है। जो कुछ बोला वो छलहीन बोला छलहीन माने माने कि वो कोई और कोई प्रयोजन नहीं सीधे सीधे उनके हृदय में जो जैसे भाव आए उसी तरह के भाव भगवान के सामने उन्होंने व्यक्त कर मानव लक्ष्मण जी भगवान से कुछ पूछने जा रहे हैं इसलिए जो कुछ पूछ रहे हैं तो जो प्रश्न प्राया जो किए जाते हैं लोगों से चाहे आध्यात्मिक हों भक्ति के हों ज्ञान के हों तो दो प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं <coughs> एक तो छल पूर्वक और दूसरे निष्ठल प्रश्नों को दो भागों में बांट सकते है छल पूर्वक प्रश्न होते हैं जब कोई व्यक्ति जिससे ये प्रश्न किया जाता है उसकी परीक्षा लेना चाहता है तब ये छल भरा प्र है कि देखें ये कितना जानते हैं कहाँ तक जानते हैं ये बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे ऐसे समझ करके वो प्रसन्न तो करता है जैसे कि स्वयं जानता नहीं है लेकिन वो अपने मन में जानता है लेकिन जिससे पूछता है उसकी परीक्षा लेना रहा है तो ऐसा प्रश्न छल प्रया गया कहते हैं छल तो मैंने कपाट कभी कभी प्रश्न ऐसे किया जाता है कि प्रश्न तो व्यक्ति का स्वयं अपना है लेकिन अपना प्रश्न नहीं कहता किसी दूसरे का कहता है ऐसे बोलते हैं प्रश्न कर रहे हैं कि लोग ऐसा कहते हैं आपका क्या विचार है अरे लोग कहते हैं सो कहने दो तुम्हारा क्या विचार है आ? तो अपना विचार अपना प्रश्न नहीं दूसरे लोगों का प्रश्न वो करते हैं तो इसमें भी छल इसमें छल ये है कि है प्रश्न अपना लेकिन अपना ज्ञान प्रगट नहीं करते दूसरे लोगों का प्रश्न सामने रखते हैं जैसे अपने आप को तो कोई प्रश्न है ही नहीं दूसरों का प्रश्न है वही पूछ रहे हैं, तो ये भी छल छलकार प्रश्न है तो हमारे साथ शास्त्री बताते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न है वो हो अपने बड़े लोगों से नहीं करना चाहिए गुरु के सामने भी नहीं करना चाहिए अपने माता पिता जैसे और बड़े लोग हैं उनके पास भी इस प्रकार के प्रश्न करना मना शास्त्र से वर्जित यदि वास्तव में अपने मन में कोई संदेह हो और कोई प्रश्न हो उसका निवारण कोई करना चाहता हो तो उस प्रश्न को ही करना चाहिए तो लक्ष्मण जी इसी प्रकार से जो उनके मन में घटनाया वो भगवान से पूछ रहे हैं स्वर्ण नर मुनिशंकराचरणा ही और भगवान से पहले उनसे पहले उनकी महिमा का दान करते हैं ये भी एक विधान जब किसी से प्रश्न करें तो पहले उसकी ही महिमा को कहें कि तो आप सब वैसे ही जानने वाले हैं सब जानते हैं सभज्ञ हैं आपको इस विषय के ऊपर विशेष ज्ञान है इसलिए हम आपसे ये प्रश्न करते हैं ऐसे पूछ तो पहले उसकी प्रशंसा करें जैसे प्रश्न कर रहे हैं <laughs> तो भगवत लक्ष्मण कहते हैं सूर्य नरमुनि सकाचर पानी गुण जितने हैं और चरकर जितनी जिसकी है आप सबके स्वामी हो मैं ठूठा हूँ प्रवती नहीं लेकिन आप मेरे भी स्वामी हैं इसलिए मैं अपने स्वामी को समझ करके कि ये प्रश्न मैं और किससे करूंगा जब आप मेरे स्वामी हैं तो आपसे भी मुझे प्रश्न करना चाहिए इसलिए भगवान मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ ऐसे लक्ष्मण जी भगवान की विनती करके तो उनसे प्रश्न करते हैं अब प्रश्न आता है तो नहीं समझाए करना सुब करवा लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे प्रश्न करने का प्रयोजन ये है कि हमें वो सब हमें बात बताइए समझाइए कि जो हमारी बुद्धि में आ जाए तो फिर हम और सब इच्छाओं को कामनाओं को छोड़ करके और अनन्न भाव से आपके चरणों की सेवा करें जैसे कि मन में और यश की कामना होती है स्वर्गी की कामना होती है सुखों की कामना होती है तो ये सब कुछ हमारे मन में ना आवे इन सब सबको छोड़ करके एकमात्र आपके ही कर्म की हम सेवा करें सदा सदावती में लगे रहें ऐसा भाव हमारे मन में कैसे आवे बस मुख्य बात ये है इसलिए हम सोचते हैं और इसी बात को सिद्ध करने के लिए फिर कुछ और पत्नी आ जाती है लक्ष्मण जी के प्रति से ये पता लगता है कि लक्ष्मण जी ये भी बताना चाहते हैं कि तो जो कुछ हम जानते हैं जो हम बता भी देते हैं आपको तो इतना इतना हम जानते हैं उसी के संबंध में हम आपसे और आगे कुछ समझना चाहते हैं तो लक्ष्मण जी ये पूछते हैं तो लक्ष्मण जी का ज्ञान भी उससे प्रकट होता है लेकिन उसी को और अधिक जानना चाहते हैं तो कहते हैं कि कहा और ज्ञान और माया इसका माना लक्ष्मण जी ज्ञान विराज और माया ये सब हैं जानी है जानते हैं लेकिन फिर भी उसके संबंध में भगवान से सुनना चाहते हैं कि वे इसके संबंध में और बताऊ क्योंकि वो सर्वज सब जानने वाले हैं सब सत्यो के स्वामी है सतरा स्वामी हैं। इसलिए वो जो कुछ और बताएंगे तो वो ऐसी बात हो जाएगी तो बिल्कुल निर्णयात्मक बात हो जाएगी कोई शंका नहीं देगा इसलिए कहो ज्ञान विराज माया ये सब अध्यात्म के प्रश्न है कोई लौकिक प्रश्न नहीं है अध्यात्म के प्रश्न कि में व्यक्ति को यह भी जानना चाहिए कि ज्ञान किसी कैसे ज्ञान के मैंने दुनिया की बहुत सी बातें जानने की है वो ज्ञान ज्ञान नहीं ज्ञान आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान यही ज्ञान ज्ञान ये ज्ञान का स्वरूप क्या है ज्ञान हो जाए तो ये आत्मज्ञान कैसा होता है इस ज्ञान का स्वरूप क्या है ये आप बताइए ऐसे करके वैराग्य तो वैराग्य लोगों में होता है बाहि वैराग्य होता है आंतरिक वैराग्य होता है लेकिन वैराग्य का सभी रूप क्या है हम किसे किस स्थिति में वैराग्य को हम माने कि अब व्यक्ति में वैराग्य है ये बात कैसे समझना है? तो वो भी सांस को बताइए और माया के तो संबंध में भी बताइए कि माया क्या है ये माया जो वो किस प्रकार के तो जीव को घर में डालती है और परमात्मा से दूर करती है विमुख करती है तो माया का क्या प्रभाव माया कैसी कैसी होती है क्या क्या इसके प्रभाव वो हमको माया का भी बताइए और उस भगत करा और इसके साथ-साथ हमें बताइए कि भक्ति भक्ति क्या चीज है जिस भक्ति को के कारण से आप अपने भक्तों को प्रकृता इससे यह मालूम होता है कि किसी व्यक्ति को ज्ञान हो तो ज्ञान का अपना फल है वो तो व्यक्ति को प्राप्त होगा लेकिन ज्ञान होने से परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होती किसी व्यक्ति को वैराग्य हो तो वैराग्य तो का अपना फल है वो व्यक्ति को प्राप्त होगा लेकिन उस वैराग्य के कारण भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती ऐसी माया को तो भी कोई जानता हो व्यक्ति तो माया को तो जाने और माया से बचने की भी कोशिश करे लेकिन उससे भगवान की कृपा नहीं होती भगवान की कृपा का हेतु तो भक्ति है तो भक्ति से अब क्या भक्ति है तब वो भगवान बताएंगे भक्ति के भी रूप बहुत हैं साधन भक्ति है श्वाजन भक्ति है भक्ति के माने परमात्मा पर आश्रित होना भी है समर्पण भाव भी है भगवान सुप्रीम प्रेम भी है तो ये से वो भक्ति कौन सी है जो भक्ति व्यक्ति के हृदय में आती है तो भगवान पुरुष अपनी कृपा करने लगते हैं है उनकी सहायता भी जीव को प्राप्त होने लगती है ऐसी भक्ति क्या है तो भक्ति के संबंध में कोई पूछा व लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा की ऐसी भक्ति का वर्णन आप करिए कि ईश्वर जीव भेद तब सकल भाव समझाए फिर कहते भगवान आप ईश्वर और जीव का जो भेद है वो भी हमें समझाइए ईश्वर भी चेतन है जीव भी चेतन है दोनों चेतन है लेकिन फिर से दोनों में क्या है ईश्वर भी भक्ति की रचना करता है ये भी सृष्टि की रचना करता है दोनों में बहुत समानता है लेकिन इतनी समानता होते हुए भी अंतर क्या है तो जो भी बताइए हमको तो कहते जाते हो ही चरणगति सो तुम वो समझा है तो ये सब ज्ञान के सब हैं, उनके सत्य बताइए जिससे कि ये सब जान करके हमारे हृदय में आपके किसी चरणों में आ जाए और जाते हो ही चरणवृति भक्ति की देखो तीन इसकी बारिवार पूछी कहा कि हम जो आपसे पूछने कर रहे हैं मैं पूछा करो चरण सेवा इसलिए पूछने कर रहे हैं फिर कहेंगे ये सब ज्ञान बया बताओ भक्ति की गर्व जो हिताया जिससे आपके दया प्राप्त हो कृपा प्राप्त हो वो सब हमने ये सब इसलिए बताया फिर कहते हैं कि हम ये सब बातें क्यों पूछ रहे हैं की जाते हो ही चरणगति आपके चरणों में प्रेम प्राप्त हो इसलिए हम सब खुश हैं है। और फिर जब भक्ति प्राप्त होगी तब क्या होगा शोक मोहन जाए शोक चला गया मोह चला गया धर्म चला माने जहाँ भक्ति प्राप्त हो जाती है भगवान की तब तो न मोह रहता है न भ्रम रहता है न शोक रहता है ये क्रम इस प्रकार से पहले मोह हो जाता है मोह नष्ट हो गया तो धन भी नष्ट हो जाता है नष्ट हो गया तो भी रहता है ये इस प्रकार से कहते हैं की जैसे ये सब हो ये सबसे छुटकारा हो जाए और धरती हो जाए आपकी कथा हो जाए उस प्रकार की ये सब बताइए हमको अब भगवान बताना प्रारंभ करते हैं देखो।